नमस्कार मैं हूँ दीपिका रजानी मैं सिंगापुर से आई हूँ और मैं थिएटर एक्टर हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम मंदार के एक कुसमा नाम के गाँव में पहुंचे हुए है मंदार के पास में है जहाँ पर श्री राम का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर भी बन रहा है उसी के बिल्कुल पास में कुशमा राजकीय प्राइमरी विद्यालय है जहाँ के बच्चों का एक बाल सभा हो रहा है इस मंदिर के कार्य मंदिर में और हम लोग वहीं पर पहुँचे हैं अपने रेडियो के टीम की तरफ से ब्रह्मा कुमारी मंडार संस्था की ओर से बच्चों को आज विशेष गर्म कपड़े बांटे जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें राज्योग के बारे में मूल्यों के बारे में बातें बताई जाएंगी तो आशा करता हूँ आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे आप सुना है रेडियो रिम 90.4 एफएम सुनते रहो, एम सुनते रहो शांति और एक बार प्यार से बोलो ओम शांति एक बार दिल से बोलो ओम शांति अच्छा <laughs> एक बार जोर से बोलो ओम शांति ताकत के साथ बोलो ओम शांति ताकत इतना ही अच्छा शांति नाम चलो अच्छा ओम शांति आप सभी को बहुत बहुत अच्छा दिन है आज बाल सभा है ना आज बालसभा कौन कंडक्ट करते हैं है ना हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं बाबूलाल जी है अध्यक्ष भवरलाल जी है मनसाराम जी है इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस बालसभा कार्यक्रम में और इसके साथ में कौन सी खुशखबरी है बताऊँ आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अमित जी आए हुए हैं मुंबई से फिल्म डायरेक्टर आप, आप लोगों का फोटो लेंगे हो ठीक है और इसके साथ में गुंजन बहन यहाँ पर है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आए हुए हैं आप सभी के लिए ख़ास ओके मेरे साथ मेरे सामने देखो ठीक है अभी शांति से सुनने का ठीक है भी यहाँ पर दीदी आए हैं यहाँ पर मंदार में ही अपना स्कूल चलता है ब्रह्मा कुमारी इसका अध्यात्मिक स्कूल है जहाँ पर आपको मूल्यों के बारे में बताते हैं ठीक है ना जब भी आपको सैटरडे संडे टाइम मिले तो वहाँ पर ज़रूर जाना आप लोग जाके वहाँ पर भारत का जो प्राचीन राज्योग है उसे सीखना है क्या करना है वहाँ पर जाके क्या करना है वहाँ पर जाके भारत का प्राचीन राज्य योग पता है योग पता है किसी को पता क्या है। योग क्या है योग किसे कहेंगे हा? अरे टीचर लोग को फिर टेंशन हो जाएगा अभी योग के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर बोलेंगे पढ़ाते क्या है है ना योग योग कौन बताएगा मेरे को योग क्या है योग शब्द सुना है क्या आपने हाँ योग शब्द सुना है कि नहीं आपने सुना है रामदेव बाबा कराते हैं ना एक योगा सुना है आपने नहीं सुना है चलो कोई बात नहीं योग से जो है हमारी मन की ताकत बढ़ती है योग से क्या होता है मन की ताकत बढ़ती है है ना और जो अपन एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज उससे क्या होता है शरीर का ताकत बनता है, है ना लेकिन शरीर बलवान होने से कुछ होगा क्या मन भी आपका क्या चाहिए बलवान चाहिए है ना दोनों अगर बलवान होगा तो आप क्या कर पाएंगे जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे जो करना चाहे वो कर सकेंगे ठीक है इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं अपने उसके साथ साथ में अगर आप योग करेंगे मेडिटेशन सीखेंगे तो उससे क्या होगा आपका मन शक्तिशाली होगा और जो कुछ आप पढ़ेंगे वो क्या होगा आपको याद हो जाएगा है ना तो इसीलिए हमें जो है ध्यान मेडिटेशन ये भी करना ज़रूरी है इसके बारे में गुंजन बहन आपको थोड़ा सा बताएगी तो थोड़ी देर में हम उनको सुनेंगे और एक बार गोविंद जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं भाई उन्होंने ये कार्यक्रम का अच्छा संकलन किया है और एक बार आपके सभी टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं कागज़ में लिख रहे हैं लेटर बना रहे हैं उन सब के लिए भी ज़ोरदार तालियाँ एक बार क्योंकि उन लोगों का भी अपना एक अहम रोल है आप सभी को पढ़ाते हुए अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हुए आगे ले जाना क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो वो तो ठीक है लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जहां पर आपको समाज के साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है तो इसीलिए बाल सभा या फिर पेरेंट्स uh, का जो है गेट टुगेदर ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो सब चीज़ें जो है आपको समाज से जोड़ने का एक तरीका है जिसमें आप बाकी सब चीज़ें भी सीख पाते हैं है ना तो मैं चाहूँगा कि गुंजन बहन अभी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में ध्यान के बारे में मन को शक्तिशाली कैसे बनाए इसके बारे में वो अपने भाव हमारे साथ शेयर करें और आप सभी को थोड़ा सा ध्यान की जो प्रक्रिया है ध्यान कैसे करना मेडिटेशन कैसे करना है योग कैसे करना है योग मेडिटेशन ध्यान ये तीनों एक ही प्रकार के अलग अलग शब्द एक ही चीज़ के लिए कहा जाता है तो वह कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल भी हम उनको चाहेंगे कि करा के आपको बताएँ ठीक है अभी हम लोग गुंजन बहन को सुनेंगे एक बार जोरदार तालियां। ओम शांति अरे वाह अब तो बहुत तुशी यार क्या बताया भाई जी ने योग योग क्या है कई लोग क्या समझते हैं योग मना एक व्यायाम एक्सरसाइज कसरत इसे योग कहते हैं ये तो शरीर का है लेकिन योग किसको कहते हैं जो हमारा भारत का प्राचीन राजयोग किसे कहते हैं योग माना एक जोड़ योग हम कैसे कर सकेंगे जब खुद को जानेंगे खुद को जानेंगे खुद को, जानेंगे। खुद को जानते हो सब सब जानते हो खुद को है? हाँ या ना जानते हो खुद को हम कौन हैं? कौन हैं हम? हु? अभी तक हम क्या समझते आए हम एक शरीर है मैं ये हूं हमारा नाम क्या वो है वो मैं हूं गांव गौ, गौम्रो नाम ए है तो मैं परिचय अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बताते हैं गांव नाम और जहा मैं रहता हूँ वो स्थान बताते हैं है ना लेकिन ये हमारी वास्तविकता नहीं है ये तो हमने यहाँ से लिया बहुत लोगों ने आज तक आपको बताया होगा हमने यहाँ से लिया और ये यह हमें यहीं छोड़ना है, है? है हैं पर कटे जाना है। है? कटे भाई कोई स्थान है, या ही जाना है। पर उपर कटे? उपर कोई स्थान है कोई घर है कटे जाना है। बटे जाम एस हैं है। स्थान भी है जगह भी है हम आत्माओं का वो क्या है घर जहां से हम आत्मा आई थी यहाँ इसको क्या कहते हैं सृष्टि रंग मंच जहाँ हम कर्म करते हैं और कर्म करके हमें वापस जाना है लेकिन अभी बन वह चल रहा है आ तो सकते हैं जा नहीं सकते हैं आत रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या लोग मर भी रहे हैं और जन्म भी ले रहे हैं तो मर भी रहे हैं लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ती क्यों जा रही है क्यों बढ़ती जा रही भाई मर रहे तो कम होने चाहिए ना फिर भी क्यों जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि जो यहाँ मर रहे हैं वो भी वापस यही जन्म ले रहे हैं और ऊपर से भी प्लस आत्माएं आ रही है और जन्म ले रही है तो इसका सबूत है बढ़ती जनसंख्या फिर भाई ने बताया योग योग माना एक जोड़ किसी के भी साथ में योग माना एक जोड़ जब हम खुद की वास्तविकता को जानते हैं और भी सच्चा इन जाने तो भगवान नो नाम लें तो हम हारो बण साथ में क्या हुआ योग वे जोड़ वे कनेक्शन वे वही कदी कधी ऑपे सोचे हैं कि कहा उठा वाव सी मारी होबड़े कि नहीं होबड़ो है बोल बोल करे है होबड़े भगवान तो पर क्या हुआ है मन कहो केवी रीती है वो अपन आते तो ही नहीं है कि सीरा तो बड़ाह पर जेम तो बड़े नहीं भड़ोरी एक विधि है विधि है ना पहले सूजी को पड़े पे पानी सक बड़ा ने सक्कर ने बड़ो विधि अनुसार भाव तो भे तो भगवान रे भगवान रे पाए मारी आवाज मारी प्रार्थना जाए तो वड़ोरी से एक विधि है केम की तो शरीर है ओ पर तो लेकिन भगवान शरीर नहीं है भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है मारे शरीर है मारे माथे रवड़ चढ़ेली है भगवान रे माथे नहीं है जो ओपे कोई लाइट कनेक्शन बीजा ढीलो लूज थे तो इलेक्ट्रिशियन बुलावो पड़े ने है? और ओ एक रब एक वायर रवड़ हटावे बीजा नहीं हटावे तो करंट आए हे भाई करंट आए नहीं कम के एकरी हटाई बीजा री नहीं हटाई तो करंट आव तो ही नहीं है ओपरी एवं से के मारे आत्मा है, है। है तो जो है माथे आ वर्र रूपी रबड़ चढ़ेली है भगवान ने माथे शरीर रूपी रबड़ है नही तो ओपी जो कनेक्शन जो करंट है वो आव तो ही नहीं है ओपे कह सम भगवान तो आवाज हो पड़ता ही नहीं है भगवान तो मार सुनते नहीं हा भगवानोटो खोटो खोट बोले मंदिर में जाए काव करे और भाई तो सुनाई भगवान भगवानी कदी सोचियो के भगवान मने कौ केवा चाह रियो है भगवान भगवानी कदी सुनो है मंदिर में जाओ पे कौ करो आँख बंद करे न हाथ जोड़े बोल बोल करें मने ये देजो मार छोकरा हाव कर जो करजो माव हाँ घर हाव जो है मंदिर में जाए हाथ जोड़े ऊपर रहे तो कॉ करने गया दर्शन करवा गया था कि दर्शन करावा गया था है? भाई मूर्ति आंख तो खुली है और अभी बंद है तो काव है? दर्शन है है? दर्शन करे है। करावे है ना? है? भगवान के के ओपन आत्मा समझ मने याद करो तो तारी आवाज ही मार पाए पोचे और हारी मनोकामना पूरी थे पर ओपन आत्मा के समझो हम अपन का शरीर है शरीर तो है इस कतरी मेल है। कोई कमू के कम नहीं वही थे तो ही घोटा नहीं करी तो करी हम भगवान बच्चा है ओपे भगवान टावर है ना आ दुनिया में जितना है और तो भगवान है के ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के? ये चारों भाई भाई, भाई, भाई, तो भाई, हम, भाई भाई है अगर भाई भाई समझे तो आज जो रिओ लड़ाई झगड़ों झगड़ो भाई नहीं है समझता हाँ है एक परमात्मा संतान संता भाई भाई है अड्डे तो सारी ले रिया कोई मो कोई करे तो भाईरो करे तो कोई बेन रो करे तो मैंने अड्रेस लीधर अड्रेस ना कहीं जाए मूल जो रिश्ता आत्मा और जब अपन आत्मा समझे तो मन में आप आप पॉजिटिविटी हाव हाव संकल्प आए और जब विचार हाव थे तो कर्म तो आप आप हाव वेस तो डिपेंडेंट कौन है हमारे विचार सही होने चाहिए विचार केम आव बिचार केम हाव आवे, हाँ? हाँ आवे? कतरा ओपे जतरा हाव खोटोन जरा देखो ना भणो होबड़ो एनती विचार आवे जितरो तो देखो होबड़ो बणो ऐने अनुसार विचार अपन तो मुस कहूँ कि हाई किताब आ, तो खूब खोटी खोटी किताब आवे तो लेकिन जो हाओ हम जावे तो वनो नी होबड़ भी और हाई किताब पढ़ भी सब मोटो दोस्त अच्छी बुक अच्छी किताब पढ़ो सीरियल भी देखो टीवी तो देखते हो ना आजकल है कुण -कुण टीवी देखे हाथ ऊपर बात ही नहीं करवी तो ओपे तो तो कर ना ओपन एड़ो नही करवो है, ठीक है तो क्या करेंगे हमको क्या करना है आगे हम्म क्या करना है ओवन हाउ संस्कार बनावो है हुँ? और हाउ संस्कार थी हाउ संसार बनी जाए ठीक है ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन बहन बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और इनके लैंग्वेज में भी बताया मारवाड़ी में भी आपने समझ में आया सामड़ियो? <laughs> दीदी ने जो बात बताई सामड़ियो? अच्छा चलो <laughs> तो मैं चाहूंगा कि अभी दो शब्द गोविंद जी भी अपना भाव सुनाए इसके पीछे राज क्या है सबसे पहला तो जोर थी बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी जी क्योंकि हो पे जटे बैठा है वो भगवान रामचंद्र जी रू मंदिर है नहीं रामचंद्र जीव बड़े तो मौर्य तो जय नहीं बोलता है एक बार पास ही बोलो भगवान रामचंद्र जी जी जी यहाँ के बच्चे बड़े होशियार बच्चे हैं आपके जो अध्यापक हैं रमेश जी उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को ठंड में काफ़ी परेशानी होती है और बच्चे बिना स्वेटर के स्कूल आते हैं उन्होंने कहा उससे कुछ दिन बाद रमेश जी का भी फ़ोन आया था मेरे पास उस समय मैं दिल्ली था एक प्रोग्राम में इन्होंने मुझे कहा कि आपके उस क्षेत्र में कोई बच्चे ऐसे हो कोई ऐसी स्कूल है तो बताएं ताकि हम कुछ स्वेटर वितरण कर पाए लेकिन मेरी कमी रही गलती मेरी रही कि मैं इनको सही समय पे जवाब नहीं दे पाया रही क्योंकि मैं दूसरे काम में दूसरे खबरों में क्योंकि अखबार का काम करता हूँ मैं तो उसमें पढ़ा और मैं जवाब नहीं दे पाया उसके बाद मैं वापस रमेश जी ने एक बार मुझे याद दिलाया जो गोइंद भाई वो बच्चों को स्वेटर अरे मैंने कहा गए स्वेटर तो मैंने रमेश इनको कहा ही नहीं तो उसके बाद मैंने वापस ये जो लोग आए हैं ये आबू रोड में एक रेडियो है अपना ठीक है रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का रेडियो है रेडियो मधुबन उससे ये रमेश जी हैं ये मंडार से सेलबेन है गुंजन बहन ये भाई साहब हैं अनुज जी नम्रते जी याबरूड से आए तो मेरी रमेश जी से एक बार बात हुई मैंने कहा गलती तो है मेरी कि मैं कह नहीं पाया आपको लेकिन मेरे मंडार के पास में एक गांव है कुष्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुष्मा के नाम पे बसाया हुआ नगर है जो छोटा सा गांव है वहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के टीचर रमेश जी ने मुझे कहा लेकिन मैं नहीं कह पाया आपको तो मैंने कहा कुछ प्रयास करो कि पचास बच्चे हैं लगभग उनको स्वेटर मिल जाए क्योंकि मैंने वादा कर लिया रमेश जी से अब कैसे भी करके दिला रहे ये तो फिर इन्होंने मुझे वापस एक बार कॉल किया कि गोविंद भाई व्यवस्था हो गई है आप बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हैं एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए कि इन्होंने आपके लिए इन स्वेटर की व्यवस्था की और आज गाड़ी लेके यहाँ स्वेटर देने भी आए रमेश जी को मैंने फोन किया रमेश जी हैदराबाद कहाँ गए बोलो वो टीचर जिसने आपके लिए प्रयास किया एक बार जोरदार ताली रमेश जी के लिए भी हो जाए क्योंकि रमेश जी के प्रयासों से ही आ रहा है यहाँ वरना मैं भी इनको नहीं कहता रमेश जी ने मुझे कहा तब मैंने इनको कहा इन्होंने लाया रमेश जी अभी नहीं है वो किसी काम से बाहर गए लेकिन स्वेटर आज बट रहे हैं और जैसा आपको यहाँ जानकारी दी गई ये कुशमा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है बड़ा ऐतिहासिक स्थान है ये और आज इस ऐतिहासिक स्थान पे ऐतिहासिक अच्छा काम हो रहा है कि इन बच्चों को स्वेटर मिल रहे हैं साथ ही मैं चाहता हूं कि यहाँ के स्कूल के जो अध्यापक भी हैं कि बच्चों को और भी कोई ऐसी समस्या है कभी भी पढ़े ऐसी जरूरत हम, हमारे लायक पढ़े तो हम और भी सहयोग करेंगे और मैं पुनः रेडियो मधुवन नाइन्टी पॉइंट विशेषकर रमेश जी का और ब्रह्म संस्थान आबू का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे कॉल पर एक फोन पर इन बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था की और प्रयास रहेगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान और रेडियो मधुवन समय समय पर आसपास के और गांवों में चाहे स्कूल में स्वेटर हो और भी कोई व्यवस्थाएं रेडियो मधुवन ब्रह्म संस्थान और मैं गोविंद संपादक गाँवों का संगीत मिलकर कुछ न कुछ और अच्छा करेंगे धन्यवाद गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूँगा कि हमारे बाबूलाल जी भी आपने दो शब्द बताएं आइए स्वागत है वो अध्यक्ष हैं यहाँ पर सर रेडियो मधुबन कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को स्वेटर देने के लिए तो दीदी के द्वारा कैलेंडर और प्रसाद आपके लिए, लिए <laughs> ब्रह्मा कुमारी मधुबेन से आए और बच्चों को स्वेटर, वोट बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद आइए तो कुशमा स्कूल के जो टीचर हैं मुकेश जी मुकेश जी से मैं चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए उनके अंदर क्या टैलेंट है क्या करते हैं बच्चों के बारे में हमें सुनना है मैं मुकेश कुमार राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुशमा से हमारे विद्यालय में कुल उन बालक है जिसमें सत्ताईस बालक है और बाईस बालिकाएँ हैं ये बच्चे बड़े ओनार है इन बच्चों के अंदर खेल कूद के प्रति बहुत ही विशेष रुचि है जिसके अंदर इन्होंने ब्लॉक स्तर पर अपने जो परिक्षेत्रीय प्रतियोगिताएँ होती है इसमें जैत्माष्टमिक प्रतियोगिता जो होती है उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है बालिकाओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और बच्चों ने पहला स्थान प्राप्त किया है उसमें और इस्कूल में जब भी खेल प्रतियोगिता होती है बच्चे अक्सर उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं मैं ये रामचंद्र जी मंदिर कुसमा है इसके पास में मुझे ये स्कूल आवंटित हुआ है मैं यहाँ पर अभी नया लगा हूँ फरवरी महीने में ही मेरी पोस्टिंग हुई है मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में यहाँ पर मुझे स्कूल मिला है आ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान मंडार की ओर से जो बच्चों को आज ये स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं मैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट और ब्रह्मा कुमारी संस्थान दोनों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका गीत वगैरह गाना चाहते हैं गाओ गाओ बस हम भारत के खेलते की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से स्मृति में पैदा होना बड़े गर्व की बात सासुर थे बड़ी बड़ी जवालों से कम नहीं है चिंगारिया काटे पहले भूल बाद में देती है फुलबारिया कभी देखते कभी जीते मरते कोई देश दुनिया में बढ़ में हिंदुस्तान आ गया। जब भी हम उंगली दातो तले दबाई असर सदियों से बनते हैं हम अपने इतिहास त्याग और बलिदान मारे व्रतास जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से कोई देश नहीं। दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से जय भारत बहुत बढ़िया जय हिंद जय भारत बच्चों ने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया आप सभी को भाई ओम शांति ओम शांति और यहाँ पे आए सभी नमस्कार बच्चों इसमें साइकिल कौन चलाता है सब चलाते हैं साइकिल सब चलाते हैं अच्छा और मोटर साइकिल चलाता कौन है बड़े बड़े सब लोग चलाते होंगे ना मानते की नहीं और साइकिल पे चलाते हो साइकिल अपने आप चलती है क्या नहीं चलती ना क्यों नहीं चलती क्योंकि हम चलाते चलते है ना और मोटरसाइकिल अपने आप चलती है नहीं चलती, है क्यों, नहीं चलती? चलती है? क्यों नहीं चलती क्योंकि हम चलाते हैं उसको इसलिए चलती है तो वैसे ही हमारा शरीर है हमारा शरीर अपने आप नहीं चलता है तो उसको कुछ चलाता है और उसको कौन चलाता है आत्मा चलाती है कौन चलाता है आत्मा चलाती है तो हमारा हमारा जो प्रेम है न साइकिल से मोटरसाइकिल से नहीं होना चाहिए उस इस आत्मा को किसने बनाया कहा से आई आत्मा उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है आप सभी ने कार्यक्रम सुना हर्ष करता हूं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो जरूर हमें मैसेज करके अपना प्यार जरूर देना और उपस्थित सभी माता बहनों को बच्चों को और विशेष अतिथियों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो माधुबन के साथ सलाम नमस्ते सा सुनते रहो, रहो। चल के तुझे मैं जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले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 घन भोर भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगद न खे जहाँ हम न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले एक गजन के तले गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदेशए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदेश सपनों में पली हसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ हम भी न हो आंसू भिन हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के पले अपनों के ऐसे में प्यार ही जहा जहा हम जाके वहां खो जाएं। कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिलके यू चलते चले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले